कर्मफल से विलक्षण मोक्ष होने के कारण मोक्ष को मानसिक क्रिया रूप उपासना का फल नहीं माना जा सकता जो वृत्तिकार इस अधिकरण के पूर्व पक्षी हैं इस वर्णक के उनके तो सिद्धांत में मुख्य रूप से मानसिक क्रिया रूपा ब्रह्म की अहंग्रह उपासना ही मोक्ष का साधन है और मोक्ष की साधन भूता ब्रह्म की अहंग्रह उपासना से अन्वित रूप से ही ब्रह्म का उपनिषदों से प्रतिपादन होता है ज्ञापन होता है उनके इस मान्यता का खंडन करने के लिए इसे वेद विपरीत बताने के लिए भास्कर भगवान ने कहा कि उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है इतना कहना तो ठीक है किंतु मानसिक क्रिया क्रियारूपा ब्रह्म की अहंग्रह उपासना अन्वितत्व रूपेन उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है ये मानना गलत है क्योंकि ब्रह्म और मोक्ष ये दो वस्तु नहीं है स्वरूप ही मोक्ष है और वह नित्य सिद्ध है, अनित्य नहीं है केवल वह स्वरूप विषयक रूप आवरण से आवृत्त हैं उसे अनावृत करने के लिए उपनिषद जन्य जो वृत्ति है वृत्ति रूप ज्ञान है परमात्मक ज्ञान है वही समर्थ है समूल अध्यास रूपी आवरण का जैसे ही उपनिषदजन्य ज्ञान मात्र से ही नाश होता है अपहान होता है तो ब्रह्म स्वरूप मोक्ष स्वयं ही अभिव्यक्त होता है इसलिए उसमें अनित्यता की आपत्ति भी नहीं है और उपासना का फल यदि मानेंगे मोक्ष को तो उसे मानना पड़ेगा उत्पाद्य विकार्य आप्य या संस्कार्य अन्यतम रूप इन चार में से किसी न किसी रूप ही कर्म का फल हुआ करता है और मोक्ष को उत्पाद्य मानेंगे या विकार्य मानेंगे तो अनित्यत्व को टाला नहीं जा सकता अनित्यत्व अवश्यंभावी है फिर और आप्य मानते हैं तो भी उसे ब्रह्म प्राप्ता जो आत्मा है उससे अभिन्न मानेंगे या भिन्न मानेंगे तो दोनों पक्ष में आप्यत्व सिद्ध नहीं होता यदि प्राप्ता से अभिन्न है तो प्राप्ता का स्वरूप प्राप्ता को लब्ध ही होने के कारण प्राप्य नहीं होगा और प्राप्ता से भिन्न मान करके आकाश के तरह व्यापक मानेंगे मोक्ष को ब्रह्म स्वरूप होने से तो आकाश किसी का भी आप्य नहीं है प्राप्य नहीं है जैसे ऐसे <coughs> मोक्ष भी प्राप्य सिद्ध नहीं होगा प्राप्ता से भिन्न मानने वाले के मतानुसार भी व्यापक होने से और संस्कार्य भी नहीं होगा निर्दोष होने से और निर्गुण होने से निर्दोष होने के कारण माना जाएगा उसका गुणा दोषापनयन रूप संस्कार नहीं होगा निर्गुण होने से गुणाधान रूप संस्कार भी ब्रह्म का नहीं किया जा सकता ब्रह्म स्वरूप मोक्ष का नहीं हो सकता इसलिए मोक्ष संस्कार्य भी नहीं होगा और प्रकारांतर से ये मोक्ष में संस्कारित्व की शंका यदि करते हैं तो ये कहा गया जैसे मोक्ष को मानेंगे स्वरूभूत धर्म और वो स्वरूभूत धर्म मोक्ष होने के कारण उसे अभिव्यक्त करने के लिए आदर्श पर आदर्श का जो स्वरूभूत धर्म है भास्वरत्व उसे अभिव्यक्त करने के लिए आदर्श में जमी हुई धूल को निराकरण करने के लिए जैसे चूर्ण से निघर्षण किया जाता है और निघर्षण द्वारा निघर्षण क्रिया से दर्पण का मल निकल जाने पर दर्पण का भास्वरत्व तो धर्म स्वयं अभिव्यक्त होता है ऐसे आत्मा का स्वरूपभूत धर्म मोक्ष दर्पण के भास्वरत्व तो धर्म के तरह हो जाएगा अभिव्यक्त उसे अभिव्यक्त करने के लिए उसके अभिभावक उसे अभिभूत करके रखने वाले अविद्या को निवृत्त करने वाला निघर्षण क्रियास्थानीय ब्रह्म का अहंग्रह उपासन होगा उससे जैसे ही अविद्या निवृत्त होगी अविद्या रूपी मल तो स्वरूप स्वरूपूत मोक्ष अभिव्यक्त होगा ऐसा प्रकार अंतर से मोक्ष में संस्कारत्व यदि मानते हैं स्वरूपूत धर्म की अभिव्यक्ति के लिए जो अविद्या रूप आवरण का निराकरण रूप संस्कार के लिए अपेक्षित उपासना रूप क्रिया मानी जा तो इसका निराकरण करते हुए भी ये कहा गया कि वह क्रिया किसके आश्रित है आत्मा को संस्कृत करने वाली मोक्ष आत्मा के स्वरूप मोक्ष को अभिव्यक्त करने के लिए जो आवरण भूता अविद्या की निवर्त, निवर्तिका निवर्तन रूप संस्कार करने वाली क्रिया यदि आत्माश्रित मानेंगे तो क्रिया का स्वभाव होता है वह अपने आश्रय में विकार उत्पन्न करके ही आश्रय को विकृत करके ही आत्मलाभ प्राप्त करती है तो फिर आत्माश्रित मानने से मानना पड़ेगा कि आत्मा विकारी है तो फिर विकार पक्ष में जो दोष आया था अनित्यता का वो दोष आएगा कोई भी विकारी वस्तु नित्य नहीं देखी गई तो आत्मा भी विकारी हो जाएगा क्रियाश्रय होने से तो अनित्य हो जाएगा तो मोक्ष में आत्मस्वरूप मोक्ष में अनित्यत्व की आपत्ति का प्रसंग होगा और अन्याश्रित क्रिया मानेंगे अन्याश्रित क्रिया से आत्मा का संस्कार होता है तो आत्मा को अन्याश्रित क्रिया का बनना पड़ेगा विषय संस्कृत होने के लिए लेकिन आत्मा अन्य आश्रित क्रिया का आश्रय विषय बनता नहीं है इसलिए क्रिया अविषय आत्मा होने से अन्याश्रित क्रिया का अविषय आत्मा होने से संस्कार्य अन्याश्रित क्रिया से नहीं होगा और क्यों नहीं होगा विषय यानी आश्रय तो कहते हैं विषय दो सवय पदार्थों में तो संयोग हो सकता है क्रिया विषय का अर्थ है क्रिया संबंधी और क्रिया संबंध बनने के लिए जरूरी है सवयव होना संयोगी बनने के लिए और आत्मा निरवय है जो दर्पण में डाला गया चूर्ण है जिससे जिसमें निघर्षण क्रिया हो रही है और दर्पण उस चूर्ण निष्ठ निघर्षण क्रिया से संस्कृत हो रहा है तो सवयव है आत्मा निरवय है दर्पण सवयव है और चूर्ण भी सवयव है इसलिए दोनों का तो आपस में संबंध बन सकता है आत्मा का संबंध नहीं बनेगा फिर प्रकारांतर से अन्याश्रित क्रिया से आत्मा का संस्कार की शंका करते हुए कहा जैसे जितने भी वैदिक लोग हैं सबके सब देह से आत्मा को भिन्न मानते हैं कर्मकांडी भी और वेदांती भी देह रूप ही आत्मा को नहीं मानते देह से विलक्षण मानते हैं भिन्न मानते हैं किंतु देहाश्रित स्नान आचमनादि क्रिया से माना जाता है आत्मा का संस्कार स्नान आचमन यज्ञोप पर, यज्ञोपेतादि क्रियाएँ देह निष्ठ होती हैं और उससे संस्कृत माना जाता है उस देह से देह उपाधिक आत्मा को तो आत्मा तो देह से भिन्न है देहाश्रित क्रिया से जैसे संस्कृत हो रहा है उसका संस्कार हो रहा है, ऐसे अन्यनिष्ठ ब्रह्म की अह्र उपासना से हो जाएगा आत्मा का संस्कार ये माना जाए, इस अभिप्राय से शंका की थी ननु देहाश्रेया स्नान आचमन यज्ञो पितादि इत्यादि से इसका भी समाधान करते हुए कहा गया था कि ये जो देहाश्रय स्नानादि क्रियाएं हैं उनसे संस्कृत अपने आप को मानने वाला आत्मा वह कर्ता भोक्ता रूप जो प्रमाता है अंतकरण पन्न जीव वह अपने आप को अंतकरण की का आश्रयभूत जो देह और उस आश्रित क्रिया से संस्कृत मानता है स्नान आदि क्रियाओं से प्रमाता का संस्कार होता है और मोक्ष प्रमात्री स्वरूप नहीं है प्रमाता तो स्वपाधिक है कर्ता भोक्ता जीव और मोक्ष जिस आत्मस्वरूप है करके कहा जा रहा है वह आत्मा निरुपाधिक है और उस निरूपाधिक आत्मा में देह के संस्कार से संस्कारित्व नहीं होता है वह देह के स्नानादि क्रियाओं से अपने आप को संस्कृत नहीं समझता देहादि उपाधि से संस्लिष्ट जो आत्मा है वह है अंतःकरण विशिष्ट जीव वह जब तक प्रारब्ध है देह के साथ अंतकरण का कर्मज तादात्म्य संबंध होने से जब तक वो प्रारब्ध है कर्म तब तक अंतकरण का देह के साथ संसर्ग रहेगा कर्मज और उस अंतकरण से संस्लिष्ट जो जीव है तादात्म्यपन्न जो जीव है वह अंतकरण का कर्मज संबंध जिस शरीर के साथ है उस शरीर के साथ अपना भी संबंध अंतकरण द्वारा अनुभव करेगा मानेगा और उस देह संश्लिष्ट आत्मा का संस्कार हो रहा है स्नानादि के कारण देहाश्री स्नानादि क्रियाओं से इसे बताने के लिए श्रुति ने प्रमाण भी बताया भाष्कर भगवान ने श्रुति का प्रमाण बताया तयोरन्या पिप्पलम स्वादुआती अनशन अन्यो अभिचाकसी तो दो आत्मा हो गए एक सोपाधिक आत्मस्वरूप जो देहगत स्नादि क्रियाओं से अपने आप को संस्कृत समझता है रूप जीव हर एक आत्म स्वरूप है तदात्मक मोक्ष है तो वो है साक्षी तो इसमें श्रुति ने कहा तयोरन्या पिप्पलम स्वादुवा इसमें श्रुतिस्थ तयो शब्द से ग्राह्य जब स्वादुअत्ती के साथ अन्य शब्द का अर्थभूत तय इन दो में से एक वो कौन होगा प्रमाता सोपाधिक आत्मा उसे तयोर अन्य से लिया जाएगा तय शब्द से तो लिया जाएगा दो को निरूपाधिक साक्षी और सोपाधिक जीव इन दो में से अन्य यानी एक अन्यतर अन्य का अर्थ है अन्यतर यानी दो में से एक वो क्या करता है तो पिपलम स्वादु अत्ति तो पिपल है कर्मफल उसका अत्ता है यानी भोगता है ये तय और पिपलम स्वादु अत्ति यह मंत्र कह रहा है और अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति इसमें भी तय अन्य और उस अन्य का विशेषण से है अनशनन तो उन दो में से जीव और साक्षी में से एक है अनशनन यानी कर्मफल सुख दुख का अनुभव किए बिना क्या करता है अभिचाकशीति केवल देखता रहता है साक्षी है वो साक्षी वो है मोक्ष स्वरूप आत्मा और वह देहगत क्रिया से अपने आप को संस्कृत अनुभव नहीं करता देहगत क्रिया से होने वाला संस्कार मेरा हुआ ऐसा अभिमान नहीं करता इस अभिप्राय से यहाँ पर तयो तयरन्य पिप्पलम अन्यो अन्चाकसी यह मंत्र बताया गया था मुंडक्का और कठो, कठोपनिषद का एक मंत्र आत्मेंद्रिय मनोयुक्त भोक्ताहुर्मीषिना इस मंत्रस्थ तयो शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार प्रमात्री प्रमात्रक्षिण्य निर्धारण में सृष्टि है इसलिए तयो का ही अर्थ टीका में है प्रमात्री साक्षिणोर मध्य प्रमाता और साक्षी इन दोनों में से एक कौन प्रमाता तय अन्य शब्द का अर्थ निकलेगा प्रमाता वो प्रमाता क्यों बना तो कहते हैं सत्व संसर्ग मात्रे न कल्पित कर्तृत्वादि मान तो ये जो सत्व है अंतकरण और अंतकरण के साथ संसर्ग यानी अविद्यक तादात्म्य अभिमान तो अंतकरण के साथ तादात्म्य अभिमान मात्र से आत्मा में कल्पित हैं यानी आरोपित हैं कर्तृत्व आदि शब्द से भोक्तृत्व और जन्म मरण आदि ये सब तो कर, आ, कल्पित जो कर्तृत्व आदि तदयुक्त कहा जाएगा कल्पित आदि मान वो है प्रमाता वो है तयोर्य इसमें अन्य शब्दार्थ और वो क्या करता है पिपलम कर्म फलम भूंगते तो कर्म फल का भोक्ता है यानी अंतकरण संश्लिष्ट जो जीव है उसी में भोक्तृत्व है ये तय और अन्य पिप्पलम स्वादुआती ये मंत्र बताएगा और अनश्न अन्यो अभिचाकसिति का अर्थ करते हैं स एव शोधित अन्य साक्षी तया प्रकाशते इत्यर्थ तो स एव यानी जो चैतन्य अज्ञानवशात अंतकरण के साथ तादात्म्य अभिमान करके अपने आप को आरोपित मान समझ रहा था वही जब तुम पदार्थ का शोधन करते हैं इसलिए शोधितत्व न तो शोधित जो उसका रूप है उपाधि से विविक्त जो स्वरूप है उस उपाधि से विविक्त स्वरूप से शोधितत्व न अन्य यानी अनशन अन्य शब्द से ग्राह्य होगा वो वो साक्षी रूप होने से साक्षतया प्रकाशित है वो केवल साक्षी के रूप में भासेगा और उपाधि से संश्लिष्ट होगा तो कर्ता भोक्ता के रूप में भाषेगा और उपाधि से आ, शोधन करके स्वरूप से भाषेगा वो स्वरूप है साक्षी कठोपनिषद का जो मंत्र है आत्मेंद्रिय मनो युक्तम भोक्ता ये हो गया था कहाँ तक हाँ? श्वेता श्वेता अच्छा तो जो तक बात हो गई अच्छा अच्छा हाँ हाँ ये अच्छा होगा तब तो पहले ही बताते हाँ। तो जो है वो है सपर्यगात शुक्र मकाय वर्ण मण वीरम शुद्ध माप विद्धम ये जो है इसके विषय में कहते हैं कि सपर्यगात तो इसमें स ये जो सर्वनाम है इस सर्वनाम से ग्रहण करना है ईशावास्योपनिषद में जो प्रकृत आत्म स्वरूप है उसे चल रहा है ईशावास्यम ये जो प्रथम मंत्र है उसका विवरण तृतीय मंत्र से लेकर के वहां आठवें मंत्र तक सात हाँ सात आठ मंत्र तक ऐसे चलता सात या आठ मंत्र तक आठवें मंत्र तक दो निष्ठाएं हैं एक ज्ञान निष्ठा और दूसरी कर्म निष्ठा तो ज्ञान निष्ठा का सूत्रात्मक स्वरूप है प्रथम मंत्र और कर्म निष्ठा का सूत्रात्मक स्वरूप बताने वाला ये द्वितीय मंत्र है और अरिणी दो मंत्रों के अवशिष्ट जो सोलह मंत्र हैं वो व्याख्यान है तो तृतीय मंत्र से पहले तृतीय मंत्र में ज्ञान की प्रशंसा के लिए अज्ञान की निंदा कर दी है एक चात्महनुजन इत्यादि कहकर करके अंधनतम प्रविष और वो जो है बाद में ये मंत्र आया ईशा का अष्टम मंत्र अंतिम मंत्र है ज्ञान निष्ठा का जो विवरण करने वाला उपसंहार मंत्र है तो उपक्रम में ईश पदार्थ जो है उसी को उपसंहार में सपर्यगात यहाँ पर स शब्द से लेना है वो पर्यगाथ है अर्थ है व्यापक हैं। तो उसे कह रहे हैं सपर्यगात यानी वो व्यापक है परमा आत्मा व्यापक है और शुक्रम अकायम अव्रणम अष्टावीरम शुद्धम अपाप विद्धम इत्यादि जितने भी विशेषण है वे दिख रहे हैं ये सब प्रथमांत है लिंग में प्रयुक्त हुआ और उपक्रम में शब्द पुल्लिंग है तो स शब्द तो आत्मा का परामर्श का आत्मा शब्द पुल्लिंग है ये शब्द भी पुल्लिंग है इसलिए यहां पर टीकाकार कहते हैं कि स इति इतिमा शुक्रादि शब्द पुंसवेन वाच्या तो स तो ऐसा प्रकृत अर्थ के परामर्शक तत शब्द का पुंग प्रयोग होने से और वही उपक्रम में इस मंत्र के इसलिए क्या होगा कि बाकी जितने भी शुक्रम इत्यादि शब्द नपुंसक लिंग के रूप में प्रयुक्त हैं उनको पुल्लिंग में परिवर्तित करना यानी शुक्र शुक्रम का शुक्र अकाय, अकायम का अकायह, ऐसा पाठ समझना और स एव आत्मा सपर्यगात इसमें स शब्द का अर्थ कर दिया आत्मा तो स एव आत्मा परि यानी सर्व आगात यानी व्याप्त तो वह सर्वत्र व्याप्त है व्यापक है कौन प्रकृत आत्म वस्तु ईशावाश्यम करके जो कहा उपसार में उसे सपर्यगात शब्द से कहा परमात्मा स्वरूप से ये सारा जगत व्याप्त करने योग्य है यानी परमात्म रूप से ग्रहण करने योग्य हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म के रूप में ग्रहण करने योग्य हैं तो यहाँ पर उपसंगार में भी उसे कहा गया कि सर्यगात यानि व्यापक है शुक्रो टीका में कहते हैं शुक्र मूल में था उसका शुक्र और शुक्र का अर्थ करते हैं दीप्तिमान याने चेतन है दीप्तिमान दीप्ति यहाँ पर लेना चैतन्य तो चेतन है शुक्र शब्द से बताया गया और अकायो शब्द से बताया गया कि सूक्ष्म शरीर रहित है अकायम का अर्थ कहते हैं टीकाकार लिंग शून्य लिंग शब्द से लेना सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर वर्जित है और अवर्णम और अष्नावीरम ये जो दो शब्द हैं ये बताते हैं स्थूल शरीर से विलक्षण इसे कहते हैं अव्रणो यानी अक्षत क्षत कहते हैं चोट को और अवर्ण का अर्थ निकलेगा अक्षत और अक्षत में क्षत है चोट और अक्षत का अर्थ निकलेगा चोट रहित चोट तो सूक्ष्म शरीर को भी नहीं लगती है लगती है स्थूल शरीर को तो जब काय शब्द से तीनों शरीर लेंगे तो तीनों शरीर आ जाते हैं लेकिन ये हा तो इसलिए एक एक उपाधि का तो काय शब्द से केवल सूक्ष्म शरीर जो सामान्य का वाचक है वह अन्य विशेष विशेष के वाचक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होने से ये सामान्य शरीर मात्र का वाचक काय शब्द शरीर विशेष का वाचक हो गया और जहाँ दूसरे शरीरों का परामर्शक कोई शब्द प्रयोग न हो वहाँ पर काय शब्द से सामान्य रूप से तीनों शरीरों को लिया जा सकता है लेकिन यहाँ पर बाकी स्थूल शरीर का व्यावर्तन करने के लिए उसके ग्राहक शब्द यहाँ पर प्रयोग हैं इसलिए अकाय शब्द से लिंग शरीर मात्र से रहित बताया गया और अवरण और अषनाविह इन दो शब्दों से बताया जा रहा है स्थूल शरीर वर्जित तो अक्षत हुआ चोट रहित और अस्नावीरह इसमें स्नावा कहते हैं नाड़ियों को और स्नावीर कहते हैं वही नाडी शिरा तो और स्नावीर शब्द का अर्थ निकलेगा नाड़ी वाला नाड़ी वाला स्नावीर शब्द का अर्थ निकलेगा केवल स्नावा तो है नाड़ियाँ स्नावीर शब्द का अर्थ निकलेगा नाड़ी वाला वो नाड़ी वाला है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की कोई नाड़ी नहीं होती सूक्ष्म शरीर नाड़ियों से आता जाता है लेकिन वो नाड़ियाँ जो सूक्ष्म शरीर की मार्ग स्थानीय हैं के लिए स्थूल शरीर का ही अंश है जो भी प्रश्न उपनिषद में बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार एक सौ दो एक सौ एक नाड़ी बताई गई दो सौ एक नाड़ी बताई गई वो सब की सब स्थूल शरीर का ही अंश है इसलिए स्नावीर कहा जाता है नाड़ी वाले स्थूल शरीर को और अस्नावीर कहा जाएगा जिसकी नाडियां नहीं है तो जिसकी नाडियां नहीं है ऐसा यानी स्थूल शरीर वर्जित स्थूल शरीर की नाडियां होती हैं, स्नावीर हो गया स्थूल शरीर उससे रहित तो। इसलिए अस्नावीर का अर्थ करते हैं शिरा विधुरा और अनस्वर इतिमा ये अथवा जो नश्वरणीय है स्थूल शरीर नश्वर है अनश्वर हो गया आत्मा का मतलब इन दो पदों से स्थूल शरीर राहित्य बताया गया इसे आगे कह रहे हैं आभ्याम पदाभ्याम स्थूल देह शून्यत्म उक्तम। इन दो पदों से स्थूल शरीर राहित्य बताया गया तो सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि से भी रहित हैं स्थूल शरीर रूप उपाधि से भी रहित है और शुद्ध शब्द से बताया जा रहा है रागादि मलशून्य और अपाप विद्ध इस शब्द से बताया जा रहा है धर्माधर्म से विलक्षण इसलिए कहते हैं अपाप विद्ध का अर्थ पुण्य पापाभ्याम असंस्पृष्ट इत्य तो ये सब ईशावास्योपनिषद के मंत्र में प्रयुक्त पद भी आत्मा को बता रहे हैं शुद्ध और निरूपाधिक वो मोक्ष स्वरूप आत्मा उसका देहगत देह क्रियाओं से संस्कार नहीं होगा स्नानदि क्रियाओं से ये आत्मा सपर्यगा सुक्रम अकाय आवर्णम इत्यादि से बताया गया अपने आप को संस्कृत नहीं समझेगा आगे कहते हैं भाष्य में आ, ये तो येतौ मंत्रोनाधेय अतिशयता नित्यशुद्धता च ब्रह्मणो दर्शयत ब्रह्म भावस्य मोक्ष तो ये तो मंत्रो दर्शेत क्रियापद का करता है दर्शयत के पास में पूर्ण विराम है क्या ठीक तो ये ये तो मंत्रो यानी ये जो मंत्र बताए हैं श्वेता श्वेतर उपनिषद का और ईशावास्य उपनिषद का ये दोनों मंत्र ब्रह्म को बता रहे हैं नित्य शुद्ध है और अनाधेय अतिशय हैं। अतिशय का होता है विशेषताएं और जिसमें विशेषताएं ऊपर से प्रदान नहीं की जा सकती उसे कहा जाता है अनाधेय अतिशय तो आत्मा यानी ब्रह्म अनाधेय अतिशय है इससे बताया गया कि गुणाधान रूप संस्कार उसका नहीं होगा और नित्य शुद्ध है ब्रह्म ऐसा ये मंत्र बता रहे हैं इससे एक प्रकार से बताया जा रहा है कि दोषापनयन रूप संस्कार भी ब्रह्म का नहीं होगा तो यदि वृत्तिकार कहते ठीक है ब्रह्म का गुणाधान रूप संस्कार या दोष दोषापन अनुरूप संस्कार नहीं होता है मान लिया लेकिन मोक्ष को तो संस्कार मान लो ब्रह्म संस्कार्य नहीं है ये इससे सिद्ध हुआ मोक्ष तो संस्कार्य होगा तो भाष्कर भगवान कहते हैं कि ब्रह्म भावच्च मोक्ष कहते हैं मोक्ष कोई ब्रह्म से अलग वस्तु नहीं है ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष है भाव शब्द का अर्थ है स्वरूप तो ब्रह्म यानी ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष हैं ब्रह्म से अलग नहीं इसलिए ब्रह्म का गुणाधान रूप संस्कार दोषापनयन रूप संस्कार नहीं होता है का अर्थ निकलेगा मोक्ष का ब्रह्म स्वरूप जो मोक्ष है उसका भी गुणाधान रूप या दोषापनयन रूप संस्कार नहीं होगा ये यहां पर कहा गया आगे हैं तस्मात भाष्य में ही तस्मात तो उस कारण से मोक... तस्मात तस्मात्थ है अनाधेय अतिशय तथा नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपी मोक्ष होने से और पहले जो बताया गया विकार्य उत्पाद्य आप्य और संस्कार्य रूप जो चतुर्विध कर्म फल हैं उस चतुर्विध कर्म फल से विलक्षण मोक्ष होने के कारण मोक्ष नहीं हो पाएगा उपासना का फल और संस्कार्य भी नहीं हो पाएगा कि तस्मात इससे तो संस... केवल संस्कार्य का ही निषेध किया जा रहा है कि तस्मात यानी अनाधे अतिशय तथा नित्य शुद्ध ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपी मोक्ष होने से तस्मात् अर्थ निकलेगा न संस्कारोपी मोक्ष संस्कार्य भी नहीं है मोक्ष अतो अन्य मोक्षम प्रति क्रियानुप्रवेश द्वारम न शक्यम केनचित कैनचिदर्शय तो अतो अत इसमें अतः शब्द से ग्राह्य है कर्मादि कर्म के जो चतुर्विध फल हैं उनको अतः शब्द से लेना है ये कहते हैं टीकाकार टीका में लिखा अतः इति इस प्रतीक के बाद में उत्पत्ति विकार अतो अन्यत्कार्थ निकला मोक्षम प्रति संस्कार द्वारम न शक्यम केनचित दर्शय तो क्रिया का मोक्ष में उपयोग बताने वाला दूस। बता उपयोग बताना किसी के भी द्वारा संभव नहीं है इन्हें छोड़ करके यानी इन चार स्वरूप जो होगा पदार्थ उसी में क्रिया का उपयोग होगा और इनसे अलग होता हुआ कोई जो है क्रिया का फल बने यह संभव नहीं है और इन चार में से एक रूप ही नहीं हुआ मोक्ष इसलिए उसमें साधनत्वेन रूपेण क्रिया का संबंध नहीं किया जा सकता चाहे वो कायिक क्रिया हो शारीरिक क्रिया हो या ऐन्द्रिय क्रिया हो या मानसिक क्रिया हो तो उपासना मानसिक क्रिया है ब्रह्म की अंग्र उपासना भी मानसिक क्रिया है और उसका ये मोक्षम है साधनत्व रूपेन उपयोग अनुप्रवेश का उपयोग दिखाना किसी के द्वारा भी संभव नहीं है तो वृत्तिकार के द्वारा कैसे संभव होगा इसलिए वृत्तिकार का इतने अंश में मानना वेद विपरीत है उनका मत इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अतो अन्यत मोक्षम प्रति क्रियानुप्रवेश न शक्यम टीका में है कि उत्पत्ति विकार अन्यत क्रिया नास्ति आप्ति संस्कारेभ्यो अचम क्रियाफल ना मोक्ष साध्य भवतनेमा बन सके ऐसा कोई दूसरा इन पांचों चारों को छोड़कर के पांचवा है ही नहीं अव तस्तानेक इत्यादि का अवतरण ननु मोक्षस्य असाध्यत्वे शास्त्रारंभो वृथा न इत्याह कहते हैं शास्त्र क्रिया का प्रतिपादन करके ही सफल होता सार्थक होता है अमना ये क्रियार्थवा अनर्थक्यम अतर्थ तो प्रवर्तक निवर्तक वचन ही शास्त्र है नहीं नहीं वो आ, ऐसा है ना वो मीमांसकों के सूत्रों का और मीमांसा के भाष्य का भी इन्होंने प्रमाण दिया था नृत्तिक कारण है हा क्योंकि इनका इनका भी मानना है कि कार्यान्वित ब्रह्म का ही उपनिषेद प्रतिपादन करती हैं और मानसिक क्रियारूपा ब्रह्म उपासना ही मोक्ष का साधन है इतने अंश में वो शबर स्वामी का वाक्य और जैमिनी जी का वाक्य अपने अनुकूल उन्होंने प्रमाण के रूप में बताया था का मतलब वो भी मानते हैं मीमांसक भी प्रवर्तक निवर्तक शास्त्र वचन ही प्रमाण है शा, प्रवर्त शास्त्र वही है जो प्रवर्तक निवर्तक हो प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र का प्रयोजन है यह मुख्य सिद्धांत मीमांसकों का ही है वो इनको भी अभिष्ट इसलिए वृत्तिकारृत्तिकार का भी उनके तरह ही इतने अंश में मानना है और उपनिषदे यदि प्रवर्तक या वर्तक नहीं होगी तो निरर्थक हो जाएगी प्रवृत्ति निवृत्ति रूप प्रयोजन से रहित हो जाएगी इसलिए उनको अभीष्ट था कि उपनिषदें मोक्ष के साधन के रूप में मुमुक्षु को मुसना में प्रवृत्त कर रही है कह रही मोक्ष चाहिए तो ब्रह्म उपासना करो ऐसा कहती है उपनिषदें तो प्रवर्तक हो जाएगी सफल हो जाएगी ये मीमांसकों का क्या नाम इनका वृत्तिकार का मानना था उन, उनका एक प्रकार से खंडन करते हुए कह रहे हैं कि ननु पहले तो उनका अपना मत बताया जा रहा कि ननु मोक्ष असाध्यत्वे शास्त्रारंभो वृथा मोक्ष को यदि असाध्य माना जाएगा यानी क्रियाफल नहीं माना जाएगा तब तो शास्त्र यानी उपनिषदों का आरंभ वृथा हो जाएगा क्योंकि उपनिषदे प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप प्रयोजन वाली नहीं है शास्त्र का तो प्रवृत्ति निवृत्ति ही प्रयोजन है ऐसा यदि वृत्तिकार कहते हैं इसका खंडन करते हुए कहा कि न ये जिस अभिप्राय से तस्मात इत्यादि आ रहा है ना वो सिद्धांतिका का अभिप्राय बता रहे हैं कि न उपनिषदों का आरंभ वृथा नहीं है व्यर्थ नहीं है क्यों कहते ज्ञानार्थत्वा तो उपनिषेदे मुक्षु को मोक्ष के साधन भूत ज्ञान की उत्पादिका है ज्ञान उत्पन्न कराती है उप निषेदे और मोक्ष का साधन ज्ञान मात्र है वो अनुष्ठेय नहीं है क्रिया रूप नहीं है परमारूप है ज्ञान और क्रिया में अंतर है ना तो मोक्ष के साधन भूत अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारात्मक साक्षात्कार में प्रमाण उपनिषद ही है और प्रमाण होता है परमा का उत्पादक तो अहम ब्रह्मासमित कारिका प्रमा का उत्पादक बन करके अविद्या निवृत्ति समूल अध्यास की निवृत्ति रूप प्रयोजन वाली यह उपनिषदें हैं इसलिए सार्थक है उनका मोक्षरूप प्रयोजन है और वो मोक्षरूप प्रयोजन का संपादन उपनिषदों से कैसे होता है तो अपना परमतात्पर्य विषय ब्रह्मात्म एकत्व विषय का प्रमा उत्पन्न करके आविद्या की निवृत्ति रूप मोक्ष का संपादन उपनिषेदे करती हैं इसलिए सार्थक है ये वेदांती कहते हैं कि न ज्ञानार्थत् शास्त्रारंभ व्यर्थ नहीं है शास्त्र का प्रयोजन समुल समूलअध्यास के निवर्तक ज्ञान को उत्पन्न करना है इत्या इस अभिप्राय से कहते हैं तस्मा ज्ञानमेक मुक्ति क्रियाया गंधमात्री इह न उपपद्यते इह यानी मोक्षे इह सर्वनाम मोक्ष का परामर्शक तो मोक्ष में ज्ञान को छोड़ करके अन्य किसी भी क्रिया का गंध यानि लेष मात्र भी साधनत्व अनुरूपेण प्रवेश नहीं हो सकता यानी साधन नहीं बन सकता क्रिया का लेष भी साधन नहीं है केवल मोक्ष का साधन ज्ञान ही है और वो ज्ञान का फलभूत मोक्ष है अध्यास की निवृत्ति अध्यास की समूल निवृत्ति रूप जो मोक्ष है उस मोक्ष का साधन ज्ञान ही है क्रिया नहीं तस्मात का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार द्वारा भावात भावात्थ अब ननु इत्यादि से आ, विरोध की आशंका की जा रही है उसका फिर परिहार आएगा न वैलक्षण्या इत्यादि से हाँ हाँ यह पूरा होता ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्णमा